देवी भागवत सातवां स्कंध च्यवन को नेत्रयुक्त तरुण देखकर सरयाती का संदेह महाराज उस समय च्यवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा सरियाती का मन प्रसन्नता से खिर उठा वे मुनि के सत्कार में संलग्न हो गए च्यवन जी का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती यही चर्चा रात से भरपोती रही तदनंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा सरयाती ने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया वशिष्ठ प्रवृत्ति प्रधान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा सरयाती से यज्ञ कराना आरंभ किया उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए थे सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी वहाँ आगमन हुआ था अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन सशंकित हो उठा वे समस्त देवताओं से पूछने लगे ये अश्विनी कुमार यहां क्यों आए हैं ये चिकित्सा का काम करते हैं अतः सोमरस पीने का तो इन्हें अधिकार नहीं है इनको यहां किसने बुलाया है राजा सरियाती के उस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया इसके बाद जब मुनिवर च्यवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे तब इंद्र ने उन्हें रोक कर कहा इन्हें सोमरस मत दो तब चवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा सची ये सूर्य कुमार सोमरस के अनधिकारी कैसे हैं आप इस बात को सत्यता पूर्वक सिद्ध कीजिए ये वर्ण संकर नहीं है सूर्य की धर्म पत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है देवेंद्र इन प्रधान वेद्यों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोम रस पीने के लिए अयोग्य बता रहे हैं शक्र इस यज्ञ में पधारे हुए ये संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय कर दें, मैं इन अश्विनी कुमारों को सोम रस पिला कर रहूँगा कारण मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी बनाए जा चुके हैं भगवान मेरी ही प्रेरणा से ये नरेश यज्ञ कर रहे हैं विभो मैं सत्य कहता हूँ अश्विनी कुमारों को सोम रस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए इसलिए मेरा यह समस्त प्रयास है नई तरुण अवस्था देकर इन्होंने मेरा महान उपकार किया है शक्र इस उपकार के बदले में उपकार करना मेरा परम कर्तव्य है इंद्र ने कहा मुने चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों को घोर निंदा की है ये दोनों सोम रस के अधिकारी नहीं हैं। अतः इनके लिए आप भाग बचाकर कर रखिए चमन जी कहते हैं वित्रघ्न शांत रहो इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यस्त है क्योंकि ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अनाधिकारी समझे जाएं। इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता राजन इस प्रकार इंद्र और च्यवन मुनि में विवाद छिड़ जाने पर उपस्थित कोई भी देवता मुनि से कुछ नहीं कह सके फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी च्यवन ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को पिला दिया व्यास जी कहते हैं राजन चवन मुनि ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरथ दिया तब इंद्र के क्रोध की सीमा न रही अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा ब्रह्म ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विश्व रूप समझ कर, उसी की भांति तुम्हारा भी वध कर डालूंगा चवन जी ने कहा मघवन जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया है उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्वनी कुमारों का आप अपमान मत करें देवेंद्र आपके सिवा ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरथ पाते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये परम तपस्वी अश्वनी कुमार भी देवता है इंद्र ने कहा मंदात्मन चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार के यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी नहीं माने जाते हैं तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा व्यास जी कहते हैं राजन चवन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपाल देते हुए से अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही उन्होंने जब पात्र में ले लिया तब इंद्र ने रोष में भर कर मुनि से कहा मुने तुम इन्हें सोमरथ दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर बद्र प्रहार करूंगा जैसे विश्व कर करके उसे मार डाला था